सफर सनी के साथ रेडियो पुनेरी साथ रेडियो पुनेरी पुनेरी आवाज आवाज 107.8 107.8 एफएम एफएम पर पर नमस्कार आप आप सुन रहे सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपका हम सफर सनी आइए आज के इस सफर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खाबो के सफर को वीबा जी हमारे साथ जुड़ गई है तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सने आपको और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ये कलेक्शन कैसी लगती है आप इन जो प्रीवियसली सुनाए गए गानों को कैसे इंजॉय करते हैं आप ही खुद बताएं कि <laughs> आपके क्या भाव होते हैं नहीं बहुत ही अच्छा लगता है सुदीन लगता है और पुराने गाने सुनने का जो एक मजा है जो एक खुशी है वो शायद नए गाने में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो हमें हाँ ये भी पता चल जाता है कि अरे ये भी गाना पुराना है ये भी गाना है इस तरह के भाव है तो कहीं ना कहीं उसमें एक जिंदा दिली है आज के संगीत में वो थोड़ा सा पीछे रह गया आज भी अच्छे बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं उस टाइम पे तो इतने सारे गाने जो हैं, एक से बढ़ एक गाने जो है आ, मिलते हैं तो बनाए गए थे जी टॉप ऑफ़ उसकी शायरी बड़ी जबरदस्त शायरी होती है और वो दिल को छूती है चूरती शायरी शायरी हाँ, ये एक बहुत उसका है। मतलब मतलब है है हर हर उस शायरी में मतलब निकलता कहीं मोटिवेशन है कहीं भक्ति है तो कहीं ना कहीं हमारी डेली जिंदगी के साथ जुड़े हुए वो अल्फाज हमें इसके साथ जोड़ते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के शुरुआत में कौन सा गीत आप सुनाने वाले है हमारे श्रोताओं को मेरा सबसे पहला जो गाना है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या किया ये गाने में मधुबाला है प्यानो बजाते हुए अच्छा। अपने महबूप से शिकायत कर रही हैं है और अब सब कुछ लुट जाने पे भी बीते वक्त का पछतावा कर रही है पत्थर पे हमने फूल चढ़ाए तो क्या किया दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या क्या किया बहुत अच्छी शायरी है इस गाने में और बहुत चाहे इसमें उदासी है लेकिन ज़िंदगी सच्चाई में डुबा हुआ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी कार्यक्रम की शुरुआत में ये जो गाना है हम अभी सुना रहे हैं प्रेम धवन साहब का लिखा तलक महमूद का गाया हुआ रवि साहब का खूबसूरत संगीत सिलसिला ये गीत अभी आपके आप सुनाए है रीडो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो आवाज है खुश रहो आप नमस्कार सभी का फिर से एक एक बार स्वागत है। के सफर में में बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना एक साल 1957 रिलीज हुई थी एक फिल्म उस फिल्म का ये गाना था जिसमें एक अमीर लड़की की कहानी बताई गई है अमीर लड़की अपने सेवानिवृत्त कर्नल पिता के साथ मुंबई आती है और एक पार्टी में एक नौजवान से उनकी मुलाकात हो जाती है और वहां से प्रेम कहानी शुरू हो जाती है तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। कहते हैं सबको ताने मारना है दुनिया की रीत सबको ताने मारना है दुनिया की रीत आगे बढ़ना सीख ले अपना छोड़ अतीत अपने मन की सुन सदा करता रहे अभ्यास अपने मन की सुन सदा करता रह अभ्यास हिम्मत कभी ना हारना क्योंकि कर्म दिलाए जी कर्म दिलाए जी <laughs> अगला गाना कौन सा है जी आपके पास पास अगला गाना है मेरे पास। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच इतने के हम हैं अन ये राज कपूर बड़े उदासी के साथ ये गाना गा रहे हैं लेकिन उनके उदा, उदासी में भी एक अदा है उनको अगर आप पिक्चराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो चलने का तरीका और शिकायत कर रहे हैं लेकिन उसमें एक होशियारी ना सीखने की बात के साथ साथ दुनिया के साथ शिकायत भी है और वो उसी में मस्त भी है जी जी जी टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी इसके बोल बहुत ही बहुत, बहुत ही मोटिवेशनल है गाना। और कई बार मैंने इसे सुना है आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी इस गाने को बहुत बार सुने होंगे जब भी सुनते हैं तो एक नई खुशी मिलती है ऋषिकेश मुखर्जी जो है इस फिल्म के निर्देशक रहे और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ये अनारी जो 1959 में रिलीज हुई थी और ये गाना जो आप याद किया है शैलेंद्र साहब का लिखा मुकेश जी का गाया है शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध खूबसूरत गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अना नारी दुनिया ने कितना समझाया कौन है अपना कौन पराया फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आप दिल बहलाया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 जस्तार पे नजर थी हमारी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अन नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं, हैं।, हैं रेडियो है ट में जो एक के बाद एक विभाजी हमें सुना रहे हैं तो अगला गाना कौन सा है विभाजी आपके पास अगला गाना है मेरे पास सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो सिर्फ हमसे ही नहीं खुद से खफा लगती हो अः माला सिन्हा पे फिल्माया गया ये गाना है और हुसन की तारीफ भी हो रही है और सवाल भी हो रहा है कि तुम सबसे जुदा लग रही हो अपने आप से भी खफा लग रही हो क्योंकि आ, जो ऑब्जर्वेशन है इसमें हीरो बड़े क्लोजली माला सिन्हा को देख रहे हैं और उनकी एक एक अदा को बयान कर रहे हैं जो कभी खुल के ना बरसे वो घटा लगती है <laughs> जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है बहु बेटी इस एल्बम का है जिसमें कलाकार थे मुमताज अशोक कुमार माला सिन्हा जॉय मुखार्जी और महमूद अली <laughs> तो चलिए इस गीत को सुनते हैं अभी आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बांटो hmm. सब में शाम मिल हो मगर सब से जुदा लगती हो सब में शाम मिल हो मगर सब से जुदा लगती हो सिर्फ हम से नहीं खुद से भी खफा लगती हो सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो सब में शामिल हो मगर किसी की खात सांस चढ़ती है ना रुकती है किसी की खात आंख उठती है ना झुकती है किसी की खात सांस चढ़ती है ना रुकती है किसी की खात जो किसी दर पे ना ठहरे वो हवा लगती हो जो किसी दर पे ना ठहरे वो हवा लगती हो सिर्फ हम से नहीं खुद से भी खवा लगती हो सब में शाम हो मई छुपा लेती हूँ होट थल राय तो दांतों में दबा लेती हूँ लहराए तो आंचल में छुपा लेती हूँ होट थल राय तो दांतों में दबा लेती जो कभी खुल के ना पर वो घटा लगती हो जो कभी खुल के ना पर वो घटा लगती हो सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो हूँ सम जागी नजर आती हो न सोई सोई तुम जो हो किसी मायूस मुसल की दुआ लगती हो किसी मायूस मुसल की दुआ लगती हो सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खबर लगती हो सब में शामिल हूँ मगर सब से जुदा लगती हो सिर्फ हम से नहीं खुद से भी खबर लगती हूँ सब में शाम आप सुन रहे हैं रेडियो पूनी आवाज एक सौ सात दशमलव खुश रहो खुशियां बाटो नमस्कार साथियों बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना साहिदी साहब का लिखा मोहम्मद रफी का गाया रवि साहब का संगीत से सजा सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो ये गीत आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है और ये फिल्म जो है बहु बेटी इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी ये बताया गया कि जहाँ समाज में बहुत सारी रूढ़ वादियाँ हैं बहुत ही अलग जो नियम बनाए गए हैं उसके विरोध में शांता नाम की एक विधवा लड़की खड़ी हो जाती हैं और फिर उसके लिए काफ़ी संघर्ष करती हैं और उस बीच एक शेखर नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और उनके पिताजी शेखर के पिताजी यानी इस लड़की के ससुर जी बहू को बहुत सपोर्ट करते हैं इस फिल्म में ये दिखाया गया आगे बढ़ते हैं अगला गाना कौन सा है जी आपके पास? अगले गाने के लिए पार्टी का पूरा माहौल है और पार्टी हो रही है सबको मुबारक नया साल नए साल का उत्साह है जो नया दिन अगले दिन चढ़ने वाला है पूरी दुआओं के साथ पूरी मस्ती के साथ इस गाने को गाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जाने वाले को टाटा आने वाले को आजा <laughs> करो आने वाले साल को नमस्ते हाँ हाँ हाँ <laughs> चलिए ये भी एक बहुत एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया 1950 uh, 54 का है 54 1954 में एक फिल्म आई थी सम्राट उस फिल्म का ये गाना है ये भी अंग्रेजी फिल्म का रीमेक है तो चलिए इस फिल्म का गाना हम लोग सुनते हैं अभी आप सुनाए हैं रेडियो पुने की आवाज वन जीरो una yaza popo go my is I'm a fighter. Tum mm ko mubarak din ay salam Tum ko mubarak din ay salam Bayan parlein ay parlein ay parlein ay par Tum ko mubarak din ay salam The love. नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर में बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना सम्राट इस एल्बम का तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ और अभी जो गीत आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ हेमंत कुमार साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ था सम्राट इस एलबम का अब आगे बढ़ते हुए मैं विभा जी से कहना चाहूंगा कि अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे मनोज कुमार अगेन पार्टी में गाना गा रहे हैं और इस गाने के बोलों में तंज भी है शौकी भी है और अमीरी पे अमीर लोगों के पैसों पे एक तंज किया जा रहा है जो धर्म और अपनी मर्यादा को छोड़ चुके हैं तो इस गाने के बोल में है धर्म करम सब मर्यादा नजर आई मुझे 1970 में इस फिल्म के अंदर मनोज कुमार बबीता बलराज सहानी टुन टुन कुमार ने काम किया था तो ये इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुना है रेडियो आवार FM. खुश्या हो खुशिया बातो सबसे बड़ा नादान है, जो समझे नादान मुझे सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान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 है तेरे कदमों में किस्मत है तेरे हाथों में खुशियाँ है तेरी पलकों में मस्ती है तेरी आंखों में सब कुछ तुझको मालिक ने दिया, मैं तुझको क्या दे सकता हूँ एक रूप को भेंट की रिश्वत देना लगता है अपमान है कौन कौन कितने पानी है सबकी है पहचान है सबसे बड़ा नादान ही है कोई शान की खातिर पैसे को पानी की तरह बहाता है कहीं जिन कीमत मालिक कतिया पानी पैसे से बिकता है इसका बात सुंदर चेहरा तेराना वाले चेहरों के पीछे मिले हैं दिल दुसान है सौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान है सबसे बड़ा नादान वही है कर्म सविता मर्यादा नजर न आई मुझे कहीं गीता ज्ञान की बातें देखो आज किसी को याद नहीं मुझे कर देना भाइयों कहूंगा आपसे जो गीस मिला है ज्ञान है कौन कौन कितने पानी है सबकी है पहचान है सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान है कौन कौन कितने पानी है सबकी है पहचान है सबसे बड़ा नादान नमस्कार आप सुन सुनने रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खूबसूरत गाना आपने सुना जीवन में यदि हो गई किसी मोड पर हार बिना शर्म किए ही सहर सी स्वीकार करना कोशिश कभी ना छोड़ना गलती करना ठीक है यही जीत का मंत्र है मिलती विजय उपहार में है <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास वही है जो चुनपुले अपनी हरकतें करते हुए अपनी मस्ती में है सच पूरे सपने तेरे झूम ले ओ मन मेरे बहुत ही खुशी और उमंग भरा गाना है और वो अपने आप से बातें कर रही है अपने मन से बात कर रही है अच्छा अच्छा नाचती लहराती हुई में में हैं और गाने के बोलों है हो गए दूर अंधेरे मन मेरे काला बाजार इस का आपने ये गाना याद कराया है शैलेंद्र साहब का लिखा आशा भोसले का गाया सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गीत है तो आइए सीधे गीत की तरफ चलते हैं खुश रहो खुशिया सच हुए सच हुए सपने तेरे झूम ले ओ मन मेरे सच हुए सपने तेरे झूम ले ओ मन मेरे चिक चिक चिक चक चचे चिक चिक चिक चक चचे चिक चिक चिक चक सच हुए तेरे वे कल मन का मेरे कर मेरे साजन जैसे कोई सांझ को जा रंग बिखेरे चिक चिक चिक चक चाचे चिक चिक चिक चक चाचे चिक चिक चिक चक चाचे चिक चा, चिक चिक चक सच हुए सपने तेरे पायल चम, चम बोले तराना मन की पायल चम चमकाने सास तराना धीरे धीरे सीख लिया पखिया ने मुस्काना ठीक चिक चक चाचे चिक चिक चिक चक चाचे चिक चिक चिक चक चाचे चिक चिक चिक चक सच हुए सपने तेरे ला ला जिस उलझन ने दिल उलझा के तन ने दिल उलझा के सारे रास्ते जगाया बनी है वो प्रीत की माला मन का मीत मिला आया जगमग था सवेरे झूम ले ओ मन मेरे चिक चिक चिक चक चाचे चाचे चाचे आप रेडियो आवाज 107.8 कहते हैं करते रहो प्रयास तुम लक्ष्य रखो बस एक हृदय उत्साह से रखो इरादा नेक जीवन में वो जीतता है रखता जो विश्वास है किस्मत उसके सामने घुटने देती है। आप हैं डूबे है है, है। हुए दो प्रेमी नदिया किनारे हैं तो कभी खेतों में लहराते हुए <laughs> एक दूसरे के साथ बेहद खुश है दुनिया आ, आ, से दूर मस्ती में है आ, और कहते है, मिले हैं फिर मिलेंगे ये ये है वो सफर जिसकी मंजिल नहीं। okay. ई का ये खूबसूरत गीत है तो आइये इस खूबसूरत गीत का लुफ्त उठाते हैं उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे है आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बाँटो जिसे आज तहरा तो रहे हैं हमने साथ देखा है एक बार फिर से जमाने रही है पुरान है अपनी कहानी मिले थे मिले हैं फिर भी मिलेंगे यह वो सफर जिसकी मंजिल नहीं है फिर भी मिलेंगे यह वो सफल जिसकी मंजिल नहीं वो कहते हैं मेरी शामिल तो शामिल नहीं ओ सतिया पुराने अपनी कहानी वहां पर कते आज कहाना तो नहीं है प्रति अपरा अपनी कहानी आसमां चाल अपनी ये राही न बदले ये राही न बदली ये राही न बदले यदाही न बदले सदिया पुरानी अपनी कहानी मोहब्बत के पे आज तुम्हारा तो रही है सदियाँ पुरानी अपनी कहानी तकदीर जीर रहेगी अगर स्वचीर पंक्ति रहेगी वो अब पक्ष तक जीर पंक्ति रहेगी रही सदियों पुरानी अपनी कहानी महाबत से आज तो रहा नहीं है हमेशा देखा है एक उपाय फिर से जमाने की गिरफार शुमा रही है सदियों पुरानी अपनी कहानी सुन रहे हैं रेडियो आवाज है है खुश रहो बांटो जी अगला अगला मेरे पास अगला गाना सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए ये मोटिवेशनल सॉन्ग जब आप इसको पर्दे पे देखेंगे तो आपका मन दुख में भर आता है कि जैसे इसको पिक्चराइज इस किया गया लेकिन जब इस गाने को सुन रहे हैं तो आप में एक उत्साह और उमंग बढ़ती है आपको मोटिवेशन मिलती है इसे इस, इस एक एक बोल आपके दिल को छूता है तो बहे आंसू तो है पानी रुके तो ये मोती बने ब्यूटीफुल। जी बहुत ही खूबसूरत गाना है आनंद बख्शी साहब के कलम से लिखा हुआ ये गीत है सचिन देव बर्मन का विशेष संगीत है और उन्होंने ही इस गीत को गाया है ये ऐसा हुआ कि खुद ही म्यूज़िक डायरेक्टर भी है और ख़ुद ही ने इस गाने को गाया था और इसीलिए आप देखेंगे इसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग है और बहुत ही अलग फील देता है और कहीं ना कहीं हम सभी को एक मोटिवेशन देता है आपने जैसे सही कहा कि अगर बड़े ध्यान से आप सुनते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और जब तक हम लोग तपस्या नहीं करते हैं तो तपस्या के बिना हमारी आराधना सफल नहीं होती है तो यह एक महिला की तपस्या दिखाई गई है जब उसका पति एक बच्चे को जन्म देकर ही मर जाता है और बाद में उस बच्चे के लिए उन्हें पूरी तरह से जो है जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या सहन करना पड़ता है ये सारी चीजें उसमें बताई गई है इवन उस महिला को अपने बच्चे के लिए जेल भी जाना पड़ता है एक बार नहीं दो बार जेल जाकर वो आती है लेकिन आखिरी में उसकी जो आराधना है वो सफल हो जाती है और वो अपने बच्चे को एक पायलट के रूप में देख पाती है और जब उसका अम, सम्मान समारोह होता है उसमें उसकी माँ के द्वारा ही उस बच्चे को सम्मानित किया जाता है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताई गई इसमें और मुझे लगता है कि हम लोग विभाजी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और गुड बाई कहने का टाइम आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छे कलेक्शन सुनाए आज के इस एपिसोड में थैंक यू सनी मैं खुद भी बहुत इंजॉय कर रही थी और गानों को दोबारा से सुन रही थी जैसे पहले तो सुन सेलेक्ट करते वक्त सुनती हूँ तो बहुत अच्छे गाने इसकी वर्डिंग एक एक लफ्ज़ दिल को छूता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस प्रोग्राम को और पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता भी इनको बड़े प्यार से सुन रहे होंगे <laughs> और इस बात है कि अगली बार भी ऐसे ही अच्छे और सेलेक्टिव गाने लेके जो हमारे श्रोताओं को अच्छे लगे फिर फिर आएंगे तो सबको प्यार प्यार से मेरा नमस्कार जी जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सारी दुआएं आपको हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अच्छे कलेक्शन सुनाने के लिए चलिए श्रोताओं मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक बने रहिए है रेडियो को आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशिया बाटो खुशिया बा चाहे को रोए चाहे जो हो सफल होगी तेरी आराधना आहे को रोए चाहे जो हो सफल होगी तेरी पराधरा पा करो दिया टूटे तू भय माटी जले तो ये ज्योति बनी टूटे तो है माटी जले तो ये जोती बने बही आंसू तो है पानी रुके तो ये मोती बने बो ये मोती आंखों की ना खोए शाहे गुरो शाहे जो जाइ में तूप जिया तेरा सागर समान समा जा में तूप जिया तेरा सागर समान नजर तेरी ही नादान छलक गई गादर समान जाने क्यों तूने नहीं आसू वल सोए चाहे करोए चाहे होगी तेरी आराधना कहीं पर है दुख की छाया कहीं पह खुशियों की धूप दुख की छाया कहीं पर है खुशियों की धूप बुरा भला जैसा अभी है यही तो है बगिया करो ओ फूलों से पाटों से मालीन हार पिरोए है आए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना सफल होगी तेरी आराधना े कर कहे करो